ओ क्षुस्व इंद्रििया सकता ब्रह्मोपनिषदं महांत्रिया मारया सामेदी केन्द्र परिषद चतुर्तीय खंड के, के प्रथम मंत्र के अवतरण बाक्यभाष्य को विचार कर रहा है अब तौर तो भाष्य चल रहा है जिसमें यहां कहा था देव देवेद्य विजिज्ञा ऐसा चल रहा है ब्रह्मा ने ईश्वर जगत का नियम का यही है जिसने अनुमान लिया है उसकी सिद्धि के लिए यदि शास्त्र से ईश्वर की सिद्धि है श्रुतियों में स्मृतियों में पुराणों में सर्वत्र ईश्वर सर की प्रसिद्धि है फिर भी जब तक तर्क से उसकी प्रसन्न भी नहीं करते तब तक इतनी निश्चय होता इसलिए तर्क से भी इसी होती है तो यह जो जगत है बहुत वैचित्र जगत है ऐसा जगत कि की के विभाग में प्रत्यवत पूर्वक होना चाहिए उपभोक्ता के कारण से विभाग अब तक भोक्ता का कैसा कैसा करना है उसके विभाग के कारण किसी को सुखी बनाया किसी को दुखी बनाया कि जगत उसके निवास स्थान व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था पैने की व्यवस्था इत्यादि सारी व्यवस्था उपकर्म तो के में पर ईश्वर ने है। कार्य विषदी यथुर्थ लक्षण पद का वैचित ऐसा से ने किया तो मीमांसा आकर के कहा कि तो कर्म का फल फलदाता ईश्वर नहीं उपकर्म ही फल देता है ईश्वरवादी जो होते हैं कोई भी ईश्वरवादी पौराणिक हो वेदांत सभी ईश्वरवादी है उनको भी कर्म को साथ लेना पड़ता है अगर कर्मों को लिए बिना ईश्वर थल देता है तो वैषम में नहीं घृण दोष आ जाएगा ईश्वर में सृष्टि विषम है तो विषम सृष्टि करने के कारण किसी को तो बहुत बड़ा बना दिया है किसी को बहुत छोटा बना दिया ईश्वर ने पक्षपात किया तो वहषम में दोष ईश्वर में आना चाहिए निर्दोष है ईश्वर दोष आ, आ, आ जाएगा कर्म को सहारा नहीं दूसरी बात है घृणा मैंने तो दया नहीं ईश्वर में इस्वर ऐसी सिद्धि हो जाएगी कैसे स्वयं सृष्टि किया स्वयं मार देता है एक समय ऐसी ऐसे अर्थ निकल जाएगा तो यह अच्छा नहीं है इसलिए क्या माननी पड़ेगा उनको भी कर्म जिसका कर्म जैसा था उसके अनुसार फल दे रहा है आयु भी उसका अनुसार है और जो भोग मिल रहा है भी उसका अनुसार है तो ईश्वर को कोई दोष नहीं आता है ऐसा करके वेदांति आदि लोग मानते हैं पौराणिक आदि वेदांति आदि सभी मानते हैं ईश्वर को मानना चाहिए ऐसा तुम्हारे कर्ता की अपेक्षा है कर्ता के बिना कर्म आपको फल नहीं दे सकता ऐसा कहा तो बोला कि अगर कर्ता की आवश्यकता है कर्म के लिए कर्ता में संबंध पर मुझे बिना कर्म फल नहीं दे सकता है तो जीव को कर्ता नाम लिया जाए जीव अपने कर्म का फल समय पर कर्म से मांग लेगा बोलेगा मेरे फल का समय हो गया तो मैंने निष्पादन दिया था संपन्न किया था किसी में आज फल का समय होगा मुझे तो कह कहते उसको कोई ज्ञान नहीं है कब कर्म किया था कैसा कर्म किया था उसका फल किस रूप का मिलना है उसको ज्ञान अनिज्ञ है जानकारी है उसको और मिल नहीं सकता तो कर्म भी जड़ है उसको पता नहीं है और जीव आपका उसको भी पता नहीं है इसलिए इसको को मानना पड़ता है फलदाता रूप से ईश्वर है ये कहा तो एक विवाक्षक पुराने मीमांसा कहा करके बोले कि नहीं नहीं ऐसा मान लिया जाए निर्निमित कर्म फल एक निमित्त के बिना ही फल मिलता है इसको ऐसा माना जाए कहा निर्मितम जा तद अभिचया माने उस कर्ता की इच्छा के बिना ही कर्म फल दे तदअिच्छा कर्तु अधिच्छया कर्ता के इच्छा के बिना ही आत्मा समवेतम आत्मा में समवाय सम्मत है कर्ता यही कर्म वो कर्म तत्कर्म फल देता है कैसे चर्मगद्धि ग्रह की जैसे चर्म वो जो व्यक्ति में सामवाय सम से कर्म है कर्म बनाता है संबद्ध है समझदाय संबद्ध है और कर्तिकर्ता का इच्छा में कि ये सुख शरीर सुख जाए या मोटा हो जाए सूर्य आए या पूरा बन जाए इच्छा में फिर भी हो जाता है ऐसे विकृति को प्राप्त हो जाता है फल देता है कर्म ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं हो सकता उसमें जो देखा गया शरीर में चमड़ी में जो विस्फोट आदि आता है उनसे पड़े, पुलिस आदि आते हैं वो भी पूर्वकृत कर्म निमितक है निमितक कोई कर्म विकृत नहीं हो सकता ऐसा उत्तर के टीकाकार दिया हुआ है आगे बौद्ध मत आया था बौद्ध ने कहा आत्मकृतम अकृत्य समवेतम अय धर्मेवर आकृष्ट प्रधानकृत्य समा कर्म ये प्रधानकृत तो समय सिद्धांत का वाक्य बहुत तो कहते हैं देखो क्षणिक विज्ञान है उसी को आत्मा मानते हैं लोग विज्ञान में क्षणिक विज्ञानिक जो बनती है आत्मा मानते हैं आत्मा में संपत्त हुआ था कर्म एक कारण जब आत्मा पैदा हुआ उनके विज्ञान उसका अर्थ कर्म भी हुआ वो कर्म आत्म आत्मा द्वारा किया गया और अकावयत कर्म भारत कर्म में संपत्त नहीं हो सकता वो कर्म आत्मा मतलब तो आत्मा रहेगा ही नहीं दूसरे क्षण तीसरे क्षण में कर्म भी नहीं रहेगा आत्मा भी नहीं रहेगा उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं किंतु वह कर्म नष्ट होने पर भी क्या करता है अहिष्ठांत अनुभव आपकृष्टिभवी जैसे अहिष्ठांत बनी चुंबक एक समय में उसने कर्म किया था कर्ता ने चुंबक रखने वाले व्यक्ति ने उठा करके रखा क्रिया की थी उसके लिए कालांतर में बार बार उसको उठाना बैठना नहीं करता हो फिर भी लोहे को खींचता रहता है एक बार दिन से हो जाता है इसी प्रकार यहां भी जब विज्ञान पैदा हुआ था उसी काम में कर्म पैदा हुआ था वो कर्म अब न होने पर भी जैसे वहां कर्म नहीं है किसमें? सुंबक में, में न होने पर भी लोहे को खींचता रहता है इसी प्रकार वो बोल जाता आक्रष्टि बहुत कृषा कृष्ण विलखण है तो ये धातु आक्रष्टि फिर सर्द उपदस्थ्य ऋद उपदस्थ्य अनुस्त अंका कैसे वाला हो जाता है कर्म जैसे अस्कांत वही हो जाता है उसी प्रकार कर्म भी फल देता स्वयं न रहने पर भी कर्ता के न रहने पर ही फल देता है ऐसा विज्ञानवादी बोर्ड ने कहा तो उत्तर देते हैं, प्रधान कर् समझ तत्व कर्म कर्म का संबद्ध होता है मुख्य कर्ता के साथ सिद्धांत ने कहा जो मुख्य कर्ता होगा प्रधानतर्ता उसके साथ संबद्ध होता है कर्म समवाय संबद्ध से रहता है समवायद से रहता है कर्मगा देखिए यद सर्वगतें उच्चते सर्वगत होता है स्वगत से वे सर्वगतः बुद्ध के है इसलिए सौगत सौगतें उच्चते फल परिवर्तन तत्व सारा भारत है कर्म का फल तब मिलना है काला अंतर में पता नहीं है तब तक करता रहेगा नहीं उसी शिक्षण नष्ट हो जाएगा उनके कर्ता पैदा हुआ मर गया एक ही काल है फल काला परिवर्तन फल काल पर्यंत पर अवस्थिति नहीं है स्थिति नहीं है करता रह नहीं सकता कर्म कर्म जो है कर्ता में संभा करके फल देता है ऐसा नहीं कर सकते किंतु छड़े का विज्ञान है ना आत्मा का कौन तो क्षण विज्ञान रूप आत्मा है कौन सा आत्मा छड़े विज्ञान आत्मा तो ऐसा है ना कर्मधारे जैसा होगा तो छड़े विज्ञान है वही आत्मा है छड़े विज्ञान है ना आत्मा क्षण विज्ञान भी जो आत्मा है उससे फ्रितम जो कर्म किया था कर्म जिस काल में विज्ञान पैदा हुआ उस काल में कर्म भी हुआ था वो जो कर्म तो कर्म कदाचित अब कर्म भी नष्ट हो जाएगा वो भी कष्ट होगा कदाचित कभी कभी फिर वो फलदाता बन जाता है कैसे बनेगा जैसे चुंबक किसी समय में किसी व्यक्ति ने चुंबक को रख दिया था कर्म किया था बार बार तो कर्म नहीं करेगा कर्म भी नहीं रहता जब लोहे खींचता है किसी समय में लोहे के समुख करके रख दिया था तो वो चुम्बक कालांतर में अन्य लोहा को तो भी खींचता रहेगा हाँ? माना ये दृष्टान्त तो वो स्वयं न होने पर भी काम करेगा कर्म होने पर भी काम करता है इतने अंश चुंबक तो है किंतु कर्म न होने पर भी कार्य होता है ये कहने के लिए गुणा ने कहा यथा तो का जैसे चुंबक है वो गुरु दृष्टांत है काराचित चेतन प्रयुक्त था कभी चेतन में रख दिया था लोहे के सामने रखते हमेशा तो रखेगा भाई चेतन एक बार रख दिया है काराचित चेत प्रयुक्त चेतन किसी तो। चेतन में रख दिया वो, कर्म हो गया था वो कर्म चुंबक में जो कर्म था क्रिया थी वो कर्म अन्य लोहा से प्रेरको बहुत अन्य काल में भी लोहा आ जाएगा शाम में पड़ेगा किसी तरह से तो खींच लेगा वो प्रेरक बन जाता है लोहे के लिए तर्वत उसी प्रकार हो जाएगा कर्म न होने पर भी काम कर जाएगा आ, करता भी नहीं कर्म भी नहीं फिर भी फलता था उनका कहना है टिप्पणियां बारह तेरह चौदह बारह स्वरूपास्तिया दोष हेतु अच्छा स्वरूपास्थि दोष देंगे पक्ष हेतु अभाव स्वरूपास्थि दोष के द्वारा जो तो बहुतों के द्वारा प्रश्न प्रश्न था वो अनुदान करके दोष देते हैं दोष दोष देने के लिए कहा चाहिए इत्यादि कहा आगे तेरण का प्रयुक्त लोहा विमुख्य स्थान कदाचित चेतन के द्वारा प्रयुक्त तो हुआ था ओ, ओ, चुंबक ऐसे उस दृष्टा दिया लोहे सौगत में बहुत ने कहा अरे कदाचित कभी किसी समय में लोहे के सामने करके रख दिया था कि बाद में भी लोहा को खींचता रहे जैसा होता है इसी प्रकार चौदह का अंधरा भी प्रयोग काला अन्य कालीन प्रयोग काल में तो लोहे को खींचता ही हो चुम्बक अन्य काल में भी, भी खींचता है उसके पास जितने प्रभाव होंगे सबको खींचा रहेगा ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कर्ता के द्वारा एक बार प्रयुक्त तो हुआ जो तो कर्म है क्रिया है वो न पर भी आगे फल देने के लिए फल के लिए फल, फल खींचेगा वो क्या खींचेगा फल का आकर्षित हो जाएगा ये उनका काम है अच्छा तो सिद्धांत बोलते हैं कहा कि भाष्य ने कहा था प्रधान तत्व इसका अर्थ था ठीक देखिए ठीक कहते हैं की कर्णाधी ने कारकाणी या प्रेरणी करो थी सामान करता प्रधानकर्ता उसको बोलता कारक में जो होता है मुख्य करता होता है उसे, उसे करता किसी को भी बनाते हैं कारका विवक्षाणी भवन विवक्षाता कारकाणी भवनती ऐसा है जैसे वक्ता विवक्षा करना चाहता है भक्तों इच्छा विवक्षा उसके ऊपर कारक होते हैं जैसे देवत्ता खाल्याम ओदनम पचती इत्यादि वाक्य प्रयोग करते हैं आप देवदत्त है, दारूनास खाल्याम ओदनम पचती इत्यादि वाक्य का प्रयोग करते हैं कभी कभी स्थानीय पचती भी प्रेड़ी प्रेड़ी प्रेड़ी भार प्रेड़ी भार प्रेड़ी हो जाता है पतीली भात पकाती है ऐसे प्रयोग हो जाता है विपक्ष कभी कभी काष्ठम ओदनम पचती लकड़ी भात पकाती है ऐसे भी हो जाती कभी अग्नि ओजनम पचती ऐसे भी प्रयोग होता ठीक है और कभी देवदत्ता वोदम पदि ऐसा भी होता है क्योंकि विवक्षा जैसे करेगा वक्ता भक्पूर इच्छा विवक्षा वक्ता की जो इच्छा है बोलने की इच्छा उसको विवक्षा बोलते हैं कभी अधिकारण को भी कर्ता बना देते हैं कभी कर्म को ये कर्ता बनाएंगे कभी कर्ता मुख्य कर्ता होता है प्रथमांत करके जो आता है मुख्यकर्ता होता है उसको बनाएंगे अथवा कभी कर्म को भी कर्ता बनाते हैं ऐसा भी संस्कृत में कर्मकर्तृ प्रक्रिया भी है कर्म ही करता अरे फल क्या पकाता है सूर्य स्वयं फल पकता है अगर जो पत्ता नहीं उसको पकाए पत्थर को पका के दिखाए पकाता है पत्थर को तो सूर्य नहीं पकाता तो कौन को फिर कौन स्वयं पकता है ऐसा प्रयोग होता है धेरो दफ्तर भात नहीं पकाता देव में भात पकाने की शक्ति हो तो पत्थर के दाने को गीला करते पकड़ने क्या बिकली थी वहां वो तो गीला कर सकता है कितने दिन पकाया नहीं इसका मतलब ओडर में स्वयं कच्चे थे ऐसे प्रयत्त होता है तो यहां प्रदान करता को लेकर कहा करता तो कई हो जाते हैं इसलिए प्रदान करता कहा बोल रहे हैं कि कार्य करते हैं करणाधीनी कार्यकानी जो करण आदि कारक है कर्ण हो चाहे अधिकरण हो चाहे कर्म हो ये जो कारक जितने भी करणाधीनिक कार्यकारी या प्रेरणा देते जो दूसरे को प्रेरणा देता हुआ स्वयं काम करता हो उसको प्रदान करता करता करता करण दूसरे को प्रेरणा दे करके काम नहीं कर सकता किंतु तो देवदत्ता जो चावल आदि पकाता है तो कर्ण जो अग्नि होगी उसको भी प्रेरणा देगा उसको जलाने के लिए यह करता रहेगा जलने के लिए प्रेरणा देता हुआ अपने भी क्रिया करता है तो जो कारकों को प्रेरणा देता हुआ जो कर्म करता है उसको प्रधान कार, करना कहते हैं यही कहा यह कारकणी कर्णादि में कारकाणी माने का, करता किसी को बनाया जा सकता है दीक्षा का अधिकार करता बनाया जाता है स्थाली पद्धति स्थालिया पद्धति की जगह में खाली पद्धति या स्थाली पति ने भात पकाती है ऐसे बोला जाता है तो करनादि को करादि कारक को जो प्रेरणा देता हुआ कर्म करता हो उसको प्रणाम करता होता है प्रदानकर्ता तंत्र की टिप्पणी कारकेश् प्रधान अशोक करता प्रधानकर्ता में प्रधानश्य करता प्रधानकर्ता श्रेष्ठ समाज से क्या करना जो प्रधान होगा वही करता कर्मधार्य समाज का कर, कारकों में जो प्रधान हो और वो कर्ता गार भी हो गार। उसको प्रधान करता है एक समाज दिखा दिया कारकेश्वर प्रधानता प्रधान भी हो और साथ साथ कर्ता भी हो उसको प्रधानकर्ता था अब बहु भी आदि समाज नहीं करना सत्पुरुष आदि नहीं करना कर्मधार्य समाज करना जो प्रधान हो यही करता हो एक तब तो समवेतम कर्म उस प्रधान कर्ता में सम्बद्ध होता है कर्म कर्म क्रिया जो होती है वो किसमें सम्बद्ध होता में। तो में में। कर है कर्ता में तब समवेतम कर्तु समवेतम उस कर्ता में प्रधान कर्ता में समवेद जो कर्म होता है समवेत सम कर्म है प्रसिद्धम सिद्धांत बोलते हैं प्रसिद्ध है लोग कर्म कहा आश्रित है कर्ता है कौन सा कर्ता में प्रधान कर्ता में आश्रित है ये सिद्ध में प्रसिद्ध है प्रसिद्धम तस्तर फल काला पर हम उस कर्ता को फलकाल पर स्थिर होना चाहिएगा फल उसको मिलना होगा फल काल आना पड़ेगा नहीं तो फल किसको मिलेगा तो बहुत मत्व बनेगा नहीं हुआ कर्ता को क्या फल मिलेगा है यही है तस्तें प्रधान करतु वो प्रधानकर्ता का फलकार परिणाम स्थायी को निष्ठब्दायी होना मानना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा एक तो ये सोलह सत्र है न प्रसिद्धम सोलह प्रसिद्धम तथा न कर्तृ सम कर्म सर्वगतमतम विरोध पालित होती इसलिए न कर्तृ सम कर्म है बौद्धता मत क्या है कर्ता में समवेद नहीं है कर्म न कर्तृ समवेतम कर्म कर्म कर्तृ सम न इच्छा मत है बौद्ध का मत ये ठीक नहीं है सर्वग्रमता हूँ प्रसिद्ध विरोधी प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है कर्ता को फल काल पर नष्ट हो जाता है फल काल में हाई नहीं प्रसिद्धि अवमान बाधित है तुम्हारे अनुमान बाधित है बाधित है तुम्हारा ग्रहण कहा प्रधान करता है उसको फल काल पर खाई रहना चाहिए अन्य रात कर्ता फल काल तक नहीं रहेगा कर्म किया और कर्ता नष्ट हो गया ऐसा मानेंगे तो बौद्धों के मत आधार पर मानेंगे तो क्या हम था अकृताभ्यारण तो बाद में जो कर्ता पैदा होगा उसको जो कर्म का फल मिलेगा उसको किया हुआ प्राप्त हुआ कि न किया हुआ प्राप्त हुआ अकृत का और जिसने किया था उसको विप्रवास कृत विप्रवास जिसने किया था कर्म उसको तो फल नहीं मिला और जिसने नहीं किया था उसको फल मिलना जिसने चोरी किया उसको कोई दंड नहीं और जिसने कुछ किया नहीं उसको चोरी का दंडा ऐसा होगा बहुत अमत में ऐसा आ जाएगा तो जिस आत्मा ने कर्म किया है वह आत्मा तो मर चुका है तो उसको तो फल कुछ मिला नहीं दूसरे शहर में दूसरे आत्मा पैदा होगा दूसरा विज्ञान उसको फल मिलेगा ये कहना वैसा ही है जिसने चोरी किया उसको मैंने दंड नहीं मिलना और जिसने चोरी नहीं किया उसको कारावास मिलना ऐसे होगा अगर ऐसा स्थायी नहीं मानेंगे कर्ता को प्रदान प्रधानकर्ता को स्थायी नहीं महकाल पर्यत नहीं मानेंगे तो ये दोष आ जाएगा अन्यथा अकृत अभ्यास अकृत के प्राप्ति न किया हुआ भी प्राप्ति और कृत विप्रणों से प्रसंगा और किया हुआ का नाश हो जाना मतलब जिसने किया उसको तो कुछ मिलना ही नहीं है नाश हो गया उसके लिए और जिसने नहीं किया उसको दंडा मिलना अकृत का अध्यापन उधर आएगा यदि प्रसन्न और दूसरी बात था, देखो स्थायी कर्ता है ये तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा कि उसी जिस क्षण में पैदा होगा उसी क्षण में मर जाता है ऐसे मान्य जाता है प्रत्येज्ञान हर व्यक्ति को प्रति है तत्ता और निधंता को लेने वाले विज्ञान को प्रतिभिज्ञा कहते हैं तत्व अवगाहि ज्ञान प्रत्यविज्ञान प्रतिभिज्ञा का लक्षण है तत्ता और निधंता सो हम ऐसी प्रतिज्ञा होती है प्रतिभिज्ञा होती है क्या होती है वही मैं हूं जो बाल्यकाल में ऐसा था आज वृद्ध हो गया ऐसा हो कहने वाला एक ही होगा, दो हो जाएगा है। प्रतिभिज्ञा प्रामाण्य अक्सर प्रतिपिज्ञा कैसी है अठारह निकट बंद कहते हैं यो हम अचूत उड़म जो मैंने चोरी किया था दो साल चार साल दस साल पहले चोरी किया था अच्छा यो हम अचूच उड़म जो मैंने चोरी किया था सो तो हम ईदानी कारागार में प्रवेश था वही मैं आज कारागार में प्रवेश कराया गया मेरे प्रवेश करा दिया है कारावास दंड भोग रहा हो ऐसा प्रतियोगि होती है नही होती है उसका प्रतियोगिता होती है तो वो वो बेटी एक ही है कि दूसरा है वो चोरी करने वाला कारावास प्राप्त हुआ है अतूर चूर भूतकाल है अभी प्रवेशित किया गया अभी वर्तमान में बोल रहा है वो तो ये दोनों कालों को संबंध रखने वाला करता एक तो है कि दो तो है वहाँ क्षणिक विज्ञानवास चलने वाला नहीं एक आया हम अहम अचूचुर सो हम इदान कारागारम प्रवेश इत्यादि प्रतिभा बला प्रतिज्ञा होती है मान्य स्थाय के विषय में किस विषय आत्मा स्थायी है इस विषय में कर्तस्थाय प्राणिकं कर्तुस्थाय ही प्राणिक है विज्ञान क्षणिक विज्ञान का चलेगा एक प्रतिज्ञा प्राण्य चुके लोका एक लोका यदि काभिप्रायक दोष है चार बार बार। ये चार वाहक मत बहुत ही बार लोटा मत का उदाहरण करके उठा करके दोष देते हैं ये बात भी ठीक नहीं कहना चाहते चार बातों का मत भी ठीक नहीं ये कारण का अपने वादा भूताश्र है विधि चेत नौशा कर्म जो है ना भूत में आश्रित है क्योंकि आत्मा को मानते ही नहीं वो वो तो, तो चार भूतों का एक विशेष संबंध हो जाता है चैतन्य भाजता है इसे विलक्षण आत्मा है और चार भूतों का संबंध का विघटन होगा तो चैतन्य समाप्त हो जाता है इस कोई स्वर्ण कोई आत्मा नाम के वस्तु नहीं होती इसलिए जो कुछ हो आनंद से जीवो जावत जीवित सुखम जीवित तो गृढ़ जीवता घटमित भस्मी भूत उनकी धारा आएगी जब तक जुओ खूब आराम से जुओ गोर करो क्यों लोग बोलते हैं कि मरने के बाद दंड भोगना पड़े बोर्ड मरने के बाद कौन जाएगा आत्मा है नहीं और शरीर भस्म हो जाए शरीर तो सुर जाता नहीं है मर जाता नहीं दंड भोगना पड़े शरीर को जाना नहीं है शरीर से अतिरिक्त तो कोई है ये कौन जाएगा इसलिए दंड दुंड तो कुछ नहीं मिलता है खूब तो आराम से गोल करो चाहे स्वेरी करना कुछ भी करना पड़े ऐसे उनके नारा है देखता रहे भूताश्रय कर्म कहाँ आश्रित है भूत में आश्रित है वो तो फल देगा वो कर्म भूताश्रय भूताश्रित कर्म फल देगा भूताश्रय कर्म इस भूत तो साधन है कर्ता के साधन है क्यों भूत मैंने शरीर आदि जो भूत है इनको साधन बना करके कर्ता कर्म करता है ये भूत है भूतों का समुदाय भूत है ये साधन है किसके लिए कर्म के लिए किसको कर्ता साधन साधक साधन का भूत तो साधन को है वो उसमें कर्म आश्रित है साधन में कर्म आश्रित होता किस होता है कर्ता में आश्रित होता है से ये सात्मक वाक्य है तो कहते हैं नव सिद्धांत होते सावन ये कहते हैं कर्तिक्रिया यहाँ सावन भूतावनी कर्ता का जो क्रिया है कर्म है कर्तृक्रियाया साधन भूताण कर्ता के जो क्रिया उत्क्षेपणादि जो भी क्रिया होगी उत्ेपण अपक्षेपादि जो क्रिया है पांच प्रकार के कर्म नहीं नैयायों ने जिसको कर्म कहा है वही है ना क्रिया हो क्रिया क्रियाया कर्तृ क्रिया कर्तिक्रिया षी समाज करते हैं कर्तव्य जो क्रिया है कुछ साधभ भूताण भूताण साधन स्वरूप भूतांग साधर भूतानी भूतां साधन स्वरूप भूत है साधन बने हुए भूत पहले साधन भूतानी का भूत नहीं है वो साधन कर्म के साधन बने हुए कौन है भूतानी पंचभूतानी ये जो भूत है क्रिया क्रियाकारी अदूत व्यापारण जब कर्म होता है क्रिया होती है जिसका काल में उस काल में उसमें सव्यापार हो जाता है उसमें साधन में व्यापार होता है जैसे क्रिया करते समय कल में व्यापार होगा तो क्रियाकाल में व्यापार होगा बाकी में व्यापार नहीं होगा अनुभूतों जिसपे कर्म मान के हो तो अवभूत व्यापारण मनसा व्यापारणी उनमे व्यापार हो जाता कर्ता में व्यापार है साधन मान तो जब क्रियाकाल होगा तो उसका उनमें भी व्यापार होता किसने साधनों में व्यापार समाप्त हो तो क्रिया समाप्त होने पर क्या होगा अलाज वक्त जैसे कृषक है खेती का काम करता है जो खेती को जोतता है जमीन को जोतता है और जोतने के बाद में हल को घर लेके नहीं जाएगा उन्हें खेल दे रहा हो अपना घर का हो जाए ठीक इसी प्रकार उस साधन को छोड़ देता है कर्ता जब क्रिया संपन्न हो जाए तो साधन को त्याग देता है किसके द्वारा क्या देंगे कर्ता के द्वारा त्याग दे हुए यही कहा कर्तिक क्रिया या साधन भूता कर्ता के क्रिया के साधन बने हुए जो भूत है पंचभूत है उसमें कर्ण आश्रित होना संभव नहीं है ताकि वो क्रिया कार्य अनुभूत रहने वाला जब कर्म हो रहा होगा क्रिया हो रही है उस काल में उनमें सब व्यापार हो रहे हो व्यापार से कृषता है वो भूत और समाप्त हो सकता क्रिया समाप्त होने पर हलाज कर्तार परित्यक्ता न फलों कालांतर है कब तक तो प्रोत्साहन जैसे कृषक जब तक हल लगाता है खेत में तब तक कृषक में व्यापार है हल लगाने वाला व्यक्ति है और हल भी व्यापार है जमीन खोदना रूप काम किसका है हल का व्यापार है क्यों तो जब क्रिया समाप्त हो गई क्षेत्र जो अपना समाप्त हो जाता है क्या करता है वह छोड़ देता है, उसमें व्यापार है व्यापार नहीं।, नहीं है ऐसे जो वो है फल न फल का आराम करे कर तो नुकसान तो कारण करे फल देने में समर्थन होते क्यों साधन को दिन में आ जाता है जैसे हल हाँ फल देने में समर्थन दे नहीं होता धान घर में पहुंचाने का काम नहीं करेगा फल का ना और ना के लिए काम नहीं करता ये बोलते ना सो नवी हाल क्षेत्र गृह प्रवेश दृष्टांत देने जैसे तो साधन बना होता था खेत जोतते समय में साधन बना हुआ हल था वो आगे धान को घे जाते समय हल ले जाएगा जा, या नहीं ले जाएगा वो फल देने में समर्थ नहीं होगा वो तो साधन है प्रवेश भूत कर्म से अचेतन थोड़ा स्वतंत्र प्रयुक्ति अब तुम्हारे पति के भूत भी अचेतन है और कर्म भी अच्छेतन है तो कैसे फल देंगे भाई ना भूत दे पाएगा ना कर्म दे पाएगा दोनों अचेतन है फलदाता तो चेतन होता है ये सिद्धांत का कारण आए टिप्पणियां तीन से लेकर के तक कर तीन में कहते हैं कर्तिक्रिया या है, साधन भूतानी क्या है साधन भूतानी का? शरीर आता आ रहे हैं ना साधन है कर्ता के क्रिया के लिए साधन बने हुए कौन है शरीर मन आत्मा शरीर के माध्यम से कर्म करता है सारण ये भूत है ये शरीर परिणाम भूत करता ये अनुमान दे रहे हैं सिद्धांत करता के क्रिया के साधन बने हुए शरीर आकार से परिणाम जो भूत हैं वो कर्ता नहीं हो सकते हैं फलदाता नहीं फलकर्ता नहीं हो सकते क्यों कर्मत्व वो कर्म है साधन है लांगला जैसे हल होता है वो धान को घर में नहीं पहुंचा सकता जो वो फल दे सकता है इसी प्रकार ये शरीर भी फल दे पाएगा जब भूत एक ये शरीर फल दे सकता है तो कर्म का फल दे सकता है ये सिद्धांत ने कहा चार बजा भूतावना तरवत्तों से कर्म जो है ना भूत है आत्मा नहीं है भूत है कैसे तो कहा अनुभूत व्यापार जब क्रिया काल में ही जिसमें व्यापार हो अन्य काल में व्यापार न हो उसको कहते साधन जब क्रियाकाल जैसे लेखन है जब लिखने का काम आएगा तो उस काल में व्यापार हो जाता है जब घुमाने का घूमने का काम करते हैं बात व्यापार है। तो अनुभूत व्यापार यानी ना मनुष्य व्यापार तो यानी इत्यागत व्यापार से तो होते हैं किस काल में क्रिया क्रियाकाल अन्य काल में व्यापार प्रद हो जाते हैं जैसे हल क्रियाकाल में तो व्यापार है उसमें बाद में ध्यान को घर ले जाते समय उसको व्यापार नहीं होता वो पढ़ा है तो पढ़ा है उससे कहता हूँ मैंने वो साधन को छोड़ देता है जिनकी जब क्रिया संपन्न उन पर साधन नहीं रखता साधना परिप्रक्ता प्रस्तुत व्यापार परमाणमुखी पृता है जो व्यापार चल रहा था उसे परणमुख कर, कर दिया उसे अतिरिक्त कर दिया उसको ऐसे जो सावधान कहा अनुभव मनुष्य अभी जो है कर्तृत्व कर्तृत्व आपत्त्यपक्ष जिसको कर्म रूप से माना हुआ है करण रूप से माना है जिसको साधन रूप से माना उसको भी कर्म का आश्रय माने पर कर्म के आश्रय तो करता होता है उसको कर्ता मानना पड़ेगा या आपत्ति आ जाएगी ये कहा कर्णत्व आश्रय जिसको करण रूप से साधन रूप से स्वीकार किया हुआ अनुभव में आया होगा उसको यदि कर्माश्रय तो अभिगव है कर्म का आश्रय मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा कर्तृत्व आपत्ति है उसको मानना तो पड़ेगा आपत्ति आएगी क्योंकि कर्म का आश्रय करता होता है इसलिए उपस्थित है ऐसा मानना ठीक नहीं होगा क्या साधन को करता मानना क्यों भूताश कर्म का, ऐसे का। ब्रहें, ब्रहें है उन्होंने ऐसा ठीक नहीं होगा यह सिद्धांत के करना है नहीं क्या कहा नवी हवन क्षेत्र गृह गृहम प्रवेश यह दृष्टा ने दिया था हल का जो व्यापार नहीं होता उसमें साधन एक कहा सा भूतकर्म करता चेतनों अब्जा और दूसरी बात है भूतों का प्रेरक और कर्म का प्रेरक दो होगा क्रिया का, का प्रेरक और भूतों का दोनों का प्रेरक चेतन नाम मानना पड़ेगा इस हेतु से कौन सा हेतु है तो कहा भूत कर्म दो अचेतन अथवा भाष्य देखा दोनों के दोनों तो अचेतन है तो कैसे फल देंगे वो न भूत दे पाएगा न कर्म दे पाएगा इसलिए चेतन की आवश्यकता है इसलिए भूत भी फल देता है भूत में आश्रित का फल देता माना ठीक नहीं देकर तो स्वतः चेतनाधिष्टान प्रेक्षा स्वतः फल नहीं दे सकते हैं चेतन में आश्रित होकर के तो फल दे रहा है। घर फल देता है चेतन में आश्रित होकर के वैसे ही यागादि करो भी चेतन में आश्रित होकर के फल दे पाएंगे स्वतः नहीं दे सकते यही वेदांत वो कहना ऐसा है वो कह रहे चेतन में आश्रित होगी स्वतः फल देता है को ही कहना है ईश्वर को चेतन को मांगने की आवश्यकता नहीं कहना है क्योंकि ऐसा नहीं हो चेतन में आश्रित होकर तो फल देते हैं क्योंकि तो तो चेतन में आश्रित हुए बिना फल कर, कर नहीं दे सकते कर्म नहीं कहा अच्छा वो किस तरह से देते हैं नहीं नहीं हो जाएगा अचेतन में कर्म हो जाता है कर्म का आश्रय अचेतन हो जाता है वायु से जैसे वायु चेतन है कि अचेतन है अचेतन है ये चार बागों है वायु के समान हो जाएगा कर्म भूत का आश्रित हो जाएगा जैसे वायु का तो कर्म होता है जैसे नहीं होता था वायु चलता है क्रिया आएगी नहीं उसमें है तो वो किस में आश्रित हो क्रिया चेतन में कि अचेतन में भूत में आश्रित है इसी प्रकार हो जाएगा वायुवत्त जैसे वायु अचेतन होता है वायु क्रिया का आश्रय आश्रय हो जाता है इसी प्रकार यहां भी हो जाएगा कर्म अचेतन में आश्रित होना कौन सा आपत्ति है ये दृष्टान बोलना है वायुवत्त यदि चेतना असिद्धत्व है वो भी सिद्ध है वायु में चेतन के कारण से वायु चलता है कि बिना चेतन का वायु चलता है ये सिद्ध नहीं हुआ अभी विचार करेंगे तो वहां भी चेतन होगा क्यों चेतन के बिना कोई क्रिया जल्द नहीं होती जैसे अगर अचेतन में क्रिया अपने आप होने लग जाए गाड़ी चले अपने आप गाड़ी चलती हो क्या जब गाड़ी चेतन में आश्रित हुए बिना चल नहीं सकती है तो वायु कैसे चलेगा चेतन में आश्रित हुई होना क्रिया जल्द नहीं है तो या ये भी चेतन में आश्रित है बिना में आश्रित हुए कोई क्रिया नहीं जैसे दृष्टांत है गाड़ी, यही मतलब वायु से इतना है वायु चेतन में आश्रित हुए बिना स्वतंत्र क्रिया कर रहा है यह असिध है नहीं वायु अचित माता वायु जड़ है चेतन वाला नहीं है चैतन्य धर्म वाला नहीं है वायु वहा स्वतः प्रवृत्ति सिद्धा वायु में ऐसी स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं है रथाष् रचना क्यों सतर्क प्रवृत्ति से नहीं है रथ जैसे जड़ है वायु जैसे जड़ है तो अगर वायु बिना चेतन के चल सकता है तो गाड़ी भी बिना ड्राइवर के चलना चाहिए जब गाड़ी नहीं चल सकती बिना ड्राइवर के तो वायु वैसे चल वहां भी चेतना चेतन में आश्रित होकर काम करता रहा एक काम वहां नंबर टिप्पणियां है एक नंबर टिप्पणियां अचेतना प्रवृत्स चेतना निष्ठा प्रवक्त उसने एक बेविचार दोष लगाया था चेतन में आश्रित हुए बिना भी अचेतन में प्रवृत्ति होती है जैसे वायु ये कहा था वो शंका करता है वायु देख कहा तो उत्तर देते हैं कि ना न असिद्धत् उत्तर दिया सिद्ध नहीं है वायु में एक स्वतः क्रिया सिद्ध नहीं है असिद्धार्थ हो गया अच्छा। दो नंबर सिद्धार्थ न तो स्वतः सिद्धार्थ माने निश्चिता प्रमाण स्वतः वायु में चेतन के बिना क्रिया है ऐसे प्रमाण के द्वारा निश्चित नहीं है तो प्रमाण नहीं मिलता नहीं वायु बिना चेतन में आ चुके क्रिया हो रही होता ठीक है देखिए आधुनिक कर्बीमांश का आराम मतलब उभाव य दो मीमांस है चर्चा हो चुकी है एक मीमांशन का कारदिक फल देता है दूसरे तो नंबर निर्भत्तक फल मिल जाता है तो पुराने मीमांसक थे हो गया अब नवीन मीमांसकों का बदला आगे रहते हैं शास्त्र है ये जयता स्वर्ग काम होता है तो स्वर्ग कराने वाला व्यक्ति क्या करे यज्ञ करें तो यज्ञ स्वर्ग का, का साधना ही सिद्ध हो जाता है तो फल कौन देगा या आधिकार शास्त्र है ये जैता स्वर्ग काम है इत्यादि बात क्या है शास्त्र है क्योंकि तो यदि लिंग है लिंग, लिंग प्रेरणा विधि में आदेश अर्थने का आधुनिक कर्म मीमांसा का मत अनुभाव ये ब्रह्म मीमांसा नहीं नांग है कर्म मीमांसक है मैंने पूर्व मीमांसक की चर्चा उन, है आधुनिक वो उन उन स्थिति पर ही है नबीना नवीना है वो आधुनिक आता है नवीन नया नए आज की जो पढ़े लिखे मीमांसक आज के लोग हैं तो कौन बोलते हैं शास्त्रा कर्म ये व्यक्ति तो कहते शास्त्र है, है। इसे कर्म से ही फल मिले क्योंकि स्वर्ग काम हो ये तब है स्वर्ग काम हो ये देता ईश्वर फल ददाती है ऐसा वाक्य तो आता नहीं है फल ईश्वर देगा ऐसा तो आता नहीं है कैसे आता है स्वर्ग काम हो ये देता तो स्वर्ग के साधन याद सुनाई पड़ता है या भी फल है यही वाक्य आता है शास्त्र शास्त्र है स्वर्ग काम हो ये देता पशु पुत्र काम हो इत्यादि शास्त्र में बहुत सारे शास्त्र है तो देव है देव प्रमाण है शास्त्र कर्म है ये संग्रह वाक्य है इसी प्रादी व्याख्या है मीनाक्षक से शास्त्र ही क्रिया का फल सहा शास्त्र क्या मानता है क्रिया से फल कर्म क्रिया मैंने कर्म कर्म से फल की सिद्धि बताता है जैसे यागुरूप कर्म से स्वर्ग फल की सिद्धि ना इस तरह है ईश्वर आदि से नहीं फल की सिद्धि स्वर्ग आदि मिलता है कहीं शास्त्र में आया ही नहीं ऐसा ईश्वर से फल मिलता है न सिर् ईश्वराधे ईश्वर से फल फल ने सुनाई पड़ा है स्वर्ग काम हो ये देता इत्यादि वाक्य आता है वहां स्वर्ग काम हो ईश्वरी न ये देता इत्यादि कुछ वाक्य आता है ईश्वर का काम ही नहीं वहां स्वर्ग काम हो यह देता पशु काम में ये देता इत्यादि आता तो, है बाकी तो ईश्वर न ईश्वरारे स्वर्ग काम है स्वर्ग काम इतना ईश्वर आदि में फल हुआ तीन नंबर इंटिफ्रेंट है ईश्वर ईश्वराधे मैंने ईश्वरादि सकाशात पंचमंद ईश्वरादे ईश्वरादि से फल देता है ऐसा तो कहा नहीं शास्त्र किससे कहा कर्म से फल कहा स्वर्ग काम इतने वाक्य है स्वर्ग के साधन ईश्वर की याद है याद यही मीनाशा को बताता है ठीक है यदे आख्या प्रतीजे त है तीन को आख्यात बोलते रहे मनाम सब लोग तीन को आख्यात कहते हैं तो आख्यात सामान्य कोई भी आख्यात हो जो दस लगा रहे हैं, जो माने अठारह तीन है आपके पास नव परस ने कदी है नव आत्मा करी है कोई भी हो कोई जो भी होगा वह अपने सामान्य जो आख्यात क्या होगा उससे समित साधन यार प्रतीय क्योंकि यजेता पर सानिध्य है यजेत में तीक पहले क्या आए यद धातु का प्रयोग हो रहा है याद यज मान याद यही है वहां तो यद धातु से यद धातु और त मिला करके करकेजेता बनाया हुआ है वो तो आख्यात सामान्य कोई भी आख्यात लेंगे आप वहां उसके माध्यम से यज ही आएगा क्या ये आएगा यज आएगा ईश्वर आया तो ही नहीं माना यही होता कहना है यजे ती की आख्यात आख्यात पद है तमान्य सामान्य सामा आख्यात के द्वारा स्वामी पैसा प्रतीय के इष्ट साधन वो तो समय साधन बोलते हैं इष्ट साधन स्वर्ग है वो तो याद ही स्वर्ग के साधन है ये प्रतीक होता है जब एजेट वाक्य तो का विचार करते हैं तो तौर तो से और यह धातु धोई दिखाई पड़ता है और ईश्वर आदि की चर्चा नहीं है तो ये यही पता लगता है कि ईश्वर के स्वर्ग के साधन जो इष्ट साधन है वो याद है ऐसा प्रतीक होता है ये कहा त्रिपन चार पास समय साधन आख्यात भावनावाचक आख्यात तो, भावना मान्य पदी यहा हम अपी कारोलेंगे याद से इष्टसाधन भावना गर्व लिंग मनुमा अभर या वह इष्ट साधन है ये तो भावना के पेट में आ गया आख्यात भावना मानेंगे तब भी क्या होगा भावना हो गया तो वो ते पेट में आ गया या जाओ यद्य पद है वहां भावना का रकम पद ऐसे अनुमान से मानना रहेगा वो इस प्रसार वही जाना चाहिए बाचक एक उसको पद माने तीन को कोई बाचक मानते हैं कोई भावना मानते हैं बाचक अपीति अपी, अपी तू अर्थ ये अपी जो है तू के अर्थ है माने कुमारी भक्त के साथ भक्त होते तो माने कुमारी भक्त इसको चक मानते हैं तीन को और प्रभातरादि भावना मानते हैं ऐसा कहा तथा प्रयोग अमान होगा क्या अमान होगा विमतम इदम इदम विमतम यागम जो याद है ना विमत याग विवादास्पद याग विमतम इष्ट सावनम ये इष्ट है इष्ट का सावन है इष्ट से स्वर्ग से सावरम इष्ट इष्ट जो स्वर्ग है स्वर्ग चारा भी सावन है जो विवादास्पद याग है क्योंकि कर्म मनाक्षर कहते हैं याग से फल मिलेगा और ब्रह्म मनाक्षर मानते हैं याग से नहीं ईश्वर से फल मिलेगा विवाह में है ये इसलिए उसको पक्ष बना देगा विवातम इदम यादम याद इष्ट साधन ये इष्ट साधन है प्रवर्तम या तू अती तू है किंतु इसमें प्रवृत्ति कीजिए ऐसा ऐसा वाक्य सुनाई पड़ता है इष्ट का साधन है इसमें प्रवृत्ति कीजिए करके आप तो लोग बोलते हैं ये बोलते हैं अप्र प्रवतान यदि आकार व्यापार विशेष विषय जो विशेष तो तो पुरुष उनके व्यापार युक्त बाणी का व्यापार विशेष का विषय होने से व्यापार विशेष बाल व्यापार विशेष का विषय बनने के कारण से ये इष्ट साधन ये जे करके बोलते हैं कौन आप्तपुरुष बोलते हैं आप तो बोलते हैं बोलतेम जो ऐसा नहीं होगा माना इष्ट साधन नहीं होगा वो आप तो पुरुष के व्यापार विशेष भी नहीं होगा वाक्य भी नहीं होगा यथा प्रता उपस्थित होने जैसे ठग का वाक्य होता है उसमें इष्ट साधन तो भी नहीं रहेगा और आप्य के द्वारा विशेष विषय भी नहीं करगा ये दृष्टा में डिग्री की अनुमान है ये पांच के पॉइंट इष्ट साधारणत्व में वो प्रवर्तना रूप है ना बेदे लिंगाड़ी अर्थ है और ये जो लिंग का अर्थ लिंग है लिंग लोट तब्यत आदि जो होते हैं ये प्रवर्तना प्रेरणारूपी अर्थ होता है चाहे लिंग लगा हो चाहे लोटकार हो चाहे ये आपके ये तब्यता आदि में तब्यत अनेर आदि कृत्य प्रत्यय जितने भी हों प्रत्यय नहीं कृत्य प्रत्यय तो ये इष्टसारणत्म है प्रवर्तनात्में ये प्रेरणा रूप से ये आते हैं वेद में रूपये लिंगादि लिंगादि का अर्थ है इष्टसारण का ये वेद में प्रसिद्ध है ये मंडन मिश्रा बदलती अवधेय मंडन मिश्रा यही मानते हैं मैंने काचस्वती मिश्र ऐसी क्या है अपने ये सुरेश्वराचार्य मंडन मिश्र ऐसा मानते हैं ऐसा होना चाहिए आगे देखिए ठीक ठीक भाष्य है। कश्य समेत साधन और होगा ये याप को इष्ट साधन करके कहा किसके इष्टसार में है ये ऐसा विशेष आकांक्षाओं होने पर स्वर्ग काम पर तो संधाना स्वर्ग काम वो ये जैसा बाकी ऐसा है तो इष्टसाधन भाई याद किसका है? कहा तो वो स्वर्ग काम जो कहा था स्वर्ग का किसका होगा हाँ, समेत नजदीक में है वो यही कष्ट संगीतष्ट साधन वो याद किसके इष्ट साधन है संगीत साधन किसका इष्ट साधन किसका है विशेष आकांक्षाया विशेष जिज्ञास हो गई याद इष्ट साधन है किसका कौन सा ईष्ट चलो और कहते हैं स्वर्ग काम पर संविधान वहां याद के ठीक सामने स्वर्ग काम पर है तो वही इष्ट साधन है इष्ट वही है उसी का साधन याद होता है स्वर्ग कामकाना कामना काम है स्वर्ग अभी मिला नहीं है कामना की इच्छा का विषय हो इच्छा का विषय बना हुआ स्वर्ग है उसके साथ है यद्यपि अवगम्य थे यद्यपि यज्ञ जो है स्वर्ग के सावधान रूप जाना जाता है तथा क्षण से कालांतरीय स्वर्ग जिस फल संकेत इतिहास कोई शंका कर ले भाई यद्य भी स्वर्ग का साधन याद ठीक है देव ने कहा स्वर्ग काम ये दर्वा आया ये तो दर्गा साधन सिद्ध हो गया साधन किसका साधन तो में है स्वर्ग कांत तो स्वर्ग का साधन सिद्ध हो फिर भी जो क्षणि त्याग है वो स्वर्ग कैसे रहे एक शंका आ सकती है ये शंका है यही शंका करके उत्तर दे रहे वही देखते हैं कश्य समय तस्वीर में विशेष आकांक्षा आया विशेष जिज्ञासा होने पर स्वर्गाम पद संविधान स्वर्ग काम पद का है वहां स्वर्ग काम ये, ये, जेता, ये जेते के पहले आया हुआ से जो है इच्छा का विषय बना हुआ स्वर्ग है और स्वर्ग का साधन रूप से यद्यपि अवगम्य जाना जाता है इसका साधारण रूप से जाना जाता है तथापि क्षणिक से याद क्षणिक है ना पूर्णावृति हो गई के लिए समाप्त हो गया लेकिन नहीं रहेगा उसका तब वो कैसे स्वर्ग रहेगा नष्ट रहिए तथापि क्षण से याद से कालांतरीय स्वर्गत्म असंभव याद क्षणिक है तो स्वर्ग कालांतर में मिलना है बढ़ने के बाद मिलना मिलना है असंभव है, है तो संघ तो में निष्फल तो दोष आ जाएंगे क्या दोष फल नहीं होगा वो तो क्षणिक है और स्वर्ग कालांतर में मिलना है तो कैसे मिलेगा ऐसे दोष की संभावना शंका करके अति आसंग फलत्म संकेत यदि आशंका ऐसी शंका कोई कर सकता है उन्होंने उठा हुआ वैसी शंका कोई करे तो क्या उत्तर होगा हमारे पास ऐसा करके उत्तर देते हैं नचा करके न चाह न तो प्रमाणाधिक होता प्रमाण से अधिगत है या स्वरोग की कल्पना नहीं कर दी जाए न जब प्रमाणाधि प्रमाण अधिगतत्व अमर्थक्यम कल्पना न युक्तम एनर्थ की कल्पना युक्त नहीं था टिप्पणिया की कुछ क्षण का क्षण पर टिप्पणी इनम देवता देवता इतम देवता उद्देश्य न प्रभु याद का स्वरूप क्या है क्या देवता को उद्देश्य रहते द्रव्य का विसर्जन करना अपने अस्तित्व समाप्त ममा बोले अब मेरा नहीं आता मेरा मैं अभिमान कर रहा था इसमें अब मेरा नहीं अब मेरा नहीं है अमुक देवता का है ऐसा करके कि छोड़ मैंने त्यागने ना का नाम है यज्ञ यही है इधम देवता है इधम अभी ये जो हबी है हमारे पास जो हबी है इधम अभी देवता है यही यह देवता के लिए ना मानो अब मेरा नहीं है ऐसा मानने का है याद है मैंने अपने अस्तित्व समाप्त तो कर देना दूसरे के अस्तित्व में डाल देना वस्तु को चाहे गोदान हो चाहे कन्नदान हो जो भी हो अब नहीं ऐसा मान हाँ यही यही याद इधम देवताई न होना ये जो हबी आदि मेरे हाथ में जो भी है ये वस्तु अब देवता के लिए है मेरा नहीं देवता उद्देश्य ना देवता को उद्देश्य करके तत्त देवता आदि देवताओं को उद्देश्य करके द्रव्य रूप से द्रव्य का त्याग देना माने अपने अस्तित्व समाप्त करना इसी कारण हो याद या, मन संकल्प मात्र था मन के संकल्प मात्र है याद यहाँ कुछ नहीं है एक वस्तु दूसरे को हो गया अब मेरा नहीं है इतने नानना तो क्या आयमान वस्तु वही है मेरा अब नहीं है इतने मानने का नाम है अब दूसरे का हो गया मानने मन का संकल्प है या मन संकल्प मात्र क्षण मात्र अवस्थायित तो क्षण मात्र ही हो गया अवस्थिति उसकी तो स्वर्ग कैसे देगा ये संकल्प कोई करे तो इसके उत्तर भाषण देना चाहिए तो कहा नजर प्रमाण अधिगत समर्थक रूप भाषण प्रमाण से जो तो अधिगत हुआ है स्वर्ग का सार है श्रुति प्रमाण है कौन सा प्रमाण में स्वर्ग काम यह देता तो प्रमाण से हरिघर को अनर्थक करना ठीक नहीं ये कहा ठीक है देखें अरे कर्म स्वता नष्ट होने पर भी उसे एक संस्कार अपूर्व पैदा हो जाएगा जैसे यह दृष्टांत अच्छी दृषांत मीमांसित से ठीक में अच्छी दृषांत दे, दे। औषधि का सेवन करता है औषधि दूसरे दिन ही मल के द्वारा निकल जाना है तो औषधि कैसे रोग को हटाए रोग कालांतर में कई समय के बाद में ठीक होना है तो क्या होता है वह एक संस्कार छोड़ जाते औषधि वो संस्कार के बल से रोग ठीक हो जाता है औषधि पान करने से संस्कार पैदा हो जाता है संस्कार से रोग ठीक हो जाता है ठीक इस प्रकार कर्म करने पर एक अदृष्ट पैदा होगा अपूर्व अदृष्ट पैदा होगा जो पहले नहीं था पैदा होगा अपूर्व पैदा होगा तो वो अपूर्वक तब तक रहेगा फल तक रहेगा जैसे औषधि पालन संस्कार फल काल तक रहे वो संस्कार के माध्यम से उसे भी जैसे फल देते है निरोग बनाती स्वस्थ बनाती बनाते है इसी प्रकार ये कर्म भी अपूर्व के माध्यम से अदृष्ट के माध्यम से धर्म पैदा कर लेगा वो वो धर्म तब तक रहेगा जब तक तो सूर्य मन मिले उसके माध्यम से हो जाएगा फल यही क्षणिक कोई बात नहीं क्योंकि वो अपूर्व के माध्यम से स्वर्ग का फलदाता बन जाएगा यही उत्तर दे रहे हैं टीका मीमांशन की ओर से है औषध पाना जैसे औषध पान है औषधि का सेवन करते हैं कर्म हाँ वो भी एक कर्म है औषधि का सेवन करना भी एक कर्म उस कर्म का स्थायी संस्कार जो एक स्थायी संस्कार पैदा हो जाता है औषधि तो मस्त हो जाना है किंतु उसे स्थायी संस्कार पैदा होगा स्थायी संस्कार क्या होता है तो टिप्पणी है की स्थायी हो यह संस्कार औषध शैव कालास्कार संस्कृता तथा औषधि का ही संस्कार नहीं हो क्या के द्वारा संस्कृत हुए सूक्ष्म अवैध भाव उसी के सूक्ष्म अवैध रह जाते हैं फूल भाव तो निकल जाएगा नष्ट हो जाएगा औषधि का क्योंकि सूक्ष्म भाव अवैध रह जाता है तब द्वारा उसके माध्यम से रोग ठीक होता है ठीक इसी प्रकार होना चाहते हैं एक टीका औसत प्राण वाले कर्म औसत प्राण वाली है क्रिया है उससे स्थायी संस्कार द्वारा स्थायी संस्कार पैदा करेगा अपना नष्ट हो जाएगा औसत माने सूक्ष्म अवैध छोड़ेगा वो क्या सोरेगा सूक्ष्म अवैध छोड़ देता हो कालांतरी आरोग्य हेतु तो एक एक साल दो दो साल के बाद वो लोग ठीक होता है औसत से मैंने एक साल पहले किया ऐसा भी होता है तो क्या होता है उसका सूक्ष्म अवैध छोड़ देता है उसके बाद जैसे कालांतरीय फल के हेतु माना जाता है कौन हेतु है वहां औसत पाए जैसे है प्रसिद्धि है प्रसिद्धि है ठीक किसी प्रकार से यान। सुंद व्यवहार कहते हैं देखो लो? आपको सुना हुआ जो साधन है स्वर्ग का साधन क्या कहा स्वर्ग काम हो का ये शुक्र साधन सुना हुआ साधन याद है स्वर्ग के लिए तोन निर्वाह उसको निर्वाह करना चाहिए मानना पड़ेगा उसको तो सुनने कहा याद को ही स्वर्ग के साधन माना या दूसरे कर्ता पूर्वता मानने की आवश्यकता नहीं है शुक्र साधन निर्वाह स्थायी अभांतरअपूर्व परिकल्प है स्थायी अभांतर अपूर्व की कल्पना कर किया जाता है मैंने अदृष्ट भोगे जिसको धर्म पैदा होगा वहां कर्म से वो धर्म रहेगा तब तक स्वर्ग जब तक भोगेगा नहीं तब तक स्वर्ग भोग के बाद ही धर्म नाश होगा यही है तेरह इसलिए क्या सिद्ध होगा माने उसके द्वारा यह कल्पना की जाती है वाक्य के द्वारा तेरा भाग किए रहे स्वर्ग का काम हजित भाग किए रहे स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के, के द्वारा कल्पना करनी पड़ेगी माने याद भी एक स्वयं नष्ट होने पर भी एक अदृष्ट पैदा करके चला जाएगा जैसे औसत पान स्वर्ग नष्ट होने पर भी एक संस्कार पैदा कर देता है जो कि रूप नष्ट समय तक रहेगा ठीक इसी प्रकार और स्वर्ग को एजत दबाव के द्वारा भी समझ रहा होगा कि क्षणी त्याग होने पर भी वो एक अदृष्ट पैदा कर देगा वो तो तब तक, तक रहेगा जब तक स्वर्ग नहीं भोगेगा व्यक्ति ये क्या। आनुछा क्या। आनुछा क्या ना तो अनर्थक अनर्थक मानना ठीक नहीं होगा इसको किसको ये कर्मी को अनर्थक मानना ठीक नहीं होगा निर्दोष वाक्य के पर तो निर्दोष वाक्य के तो द्वारा कर्म जाना गया उसको है उसको अनुरी पानी है निर्दोष वाक्य कौन है वेद वेदवाक्य का दोषी होता है क्या हो हो हो नहीं कोई विप्रलमक होगा प्रतारक होगा भ्रांत होगा अनाप्त वाक्य नहीं आपको निर्दोष वाक्य वेद का के द्वारा जाना हुआ है यह क्या स्वर्ग का सारण है इसलिए उसी को भावना पड़ेगा कहते हैं आगे सिद्धांत की ओर से उठाते हैं श्रुत साध्या अनुसार उतरते हैं जो तो सोना हुआ सावन इन्हें प्रकार से होने नहीं पा रहा है यह स्वर्ग का सावन बताया हुआ है ठीक है हम भी मानते हैं उस बात को सिद्धांत दूसरे करते हैं माने तुमने क्या कहा इसलिए सोना हुआ, हुआ साधन स्वर्ग का साधन एक माना उसने क्या एक स्थायी अपूर्व के माध्यम से माना किसके पर सीधा स्वर्ग का सावन यहां नहीं बना किसके माध्यम से बात अपूर्व का तो यहाँ भी ईश्वर को क्यों नहीं मानते बीच में सिद्धांत के संभा है स्वर्ग साधन तो शिव का विधान हो क्या अन्य प्रकार से सुना हुआ साधन स्वर्ग का साधन और भी नहीं पड़ा इसलिए ईश्वर की बिना स्वर्गनिमित्व मानती हो तब कहते न तो न इस इस तो ईश्वर अस्तित्व प्रमाण पर ईश्वर के अस्तित्व में तो प्रमाण है ही स्वर्ग के साधन के रूप में ईश्वर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है स्वर्ग प्रमाण अन्य कोई हो सकते तो स्वर्ग के साधनों से नहीं प्रमाणांतर अवस्था कोई प्रमाण एक अर्थापत्ति प्रमाण है अर्थापत्ति यज्ञ से ही स्वर्ग मिलना है ना कि अन्यथा नहीं हो सकती है अन्यथा हो सके स्वर्ग यदि ईश्वर से भी हो सके यज्ञ से भी हो सके तो ईश्वर भी माने की संभावना थी अन्यथा हई नहीं कोई उपाय नहीं है यज्ञ से ही स्वर्ग मिलना है इसलिए अर्थापत्ति के बिना अन्य कोई प्रमाण है स्वर्ग के यही याद की स्वर्ग के साधन के विषय स्वर्ग के साधन को अर्थपत्ति से सिद्ध होना है यागम बिना स्वर्ग अनुपन्न है याद के बिना स्वर्ग संभव नहीं है होगा? इस ईश्वरम बिना स्वर्ग अनुपन्न होता नहीं है ऐसा ऐसा एक न तो ईश्वर से प्रमाणांतर या कोई प्रमाण है ही नहीं एक ही था यहां अर्थापत्ति प्रमाण होना था वो हुआ ही नहीं क्यू तो याद ही स्वतः ही अपने संस्कार के माध्यम से अधिष्ट के माध्यम से स्वर्ग देने वाला हो जाएगा ये पूर्वाज प्रकार इसलिए यहाँ पर पूर्वाज बहुत है के अर्थापत्तिश्वरास्तित्व प्रमाण ये अर्थापत्ति जो है आप देते हैं ये ईश्वर के अस्तित्व प्रमाण नहीं है अन्यथा उपन, उपन्न होता है क्यों अन्य प्रकार से भी साधन स्वर्ग का साधन अन्य प्रकार से हो गया कैसे याग नष्ट होने पर भी अपने संस्कार सा, के माध्यम से स्वर्ग दे सकता है अगर विनष्ट याद हो स्वर्ग नहीं दे सकता तो एक बीच में ईश्वर की कल्पना करना उचित था क्योंकि विनष्ट स्वर्ग दे सकता है किसी के माध्यम से अपूर्व के माध्यम से इसलिए ये ये जो अर्थापत्ति है ईश्वर अस्तित्व तो प्रमाण नहीं है क्यों तो अनेका अनुपन्न होने तो पर ही प्रमाण होना था, था अन्य उपन्न है याद के से स्वर्ग हो सकता है अपने अधिष्ट के माध्यम से यदि स्वयं नष्ट स्वर्ग दे देगा ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं मानी और कोई प्रमाण है ये सूर्य के ये क्या है ईश्वर के मामले में कोई प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष के प्रमाण से ईश्वर सिद्ध है नहीं अर्थात अर्थापत्ति की संभावना थी वो भी खंडित हो गया कर्म विशेष स्मृति आए अर्थवार कहते हैं महाराज सूर्ति प्रमाण है ईश्वर के बारे में ऐसा सिद्धांत भी बोले स्मृति यहां हैं कहते जितने जितनी भी ईश्वर परक स्मृतियां आई और अर्थवार को ईश्वर कहा कर्म को ईश्वर रूप से प्रशंसा करती है कर्म ईश्वर देता है इसलिए ईश्वर कह दिया है ईश्वर काम की चीज नहीं हो अर्थवार वाक्य वस्तु परक वाक्य नहीं है ईश्वर परक जितने भी वाक्य हैं सबके सब, सब अर्थवाद है निंदा स्तुति परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं स्तुति परक वाक्य है कर्म की प्रशंसा के लिए बोल दिया आप तो ईश्वर हो ऐसा परम विषय श्रुप्यादे अर्थवाईश्वर विषय श्रुत्या है तो ईश्वर विषय स्तियां जितने भी हैं अर्थवाद हैं वस्तु कथन करती अथवा नोगिटी पॉइंट कर्मणाम कभी कर्म ही फल जाता है अपने अपूर्व के माध्यम से कर्म फल देता है नष्ट होने पर ही ये दिमाग सबको का ठोस सिद्धांत है ये कर्म ही फल देगा स्वर्गा भी फल देगा कर्मामेव दे फल फलदातृत्व न राजा भी ईश्वर तुल्य ईश्वर मानिए जैसे राजा आदि को तो लोक में ईश्वर मानते हैं उसी के समान हो गया कौन फलदाता को ईश्वर जैसे राजा धम देता है ईश्वर शब्द से बोल देते हैं राजा को इसी प्रकार कर्म स्वर्ग आधी फल देता है इसलिए ईश्वर ईश्वर कहेंगे राजा आदि के तुल्य हो गए जैसे राजा धनादि देता है तो लोग ईश्वर ईश्वर बोल देते राजा को ईश्वर न होने पर भी ईश्वर बोलते हैं ठीक इसी प्रकार फलदाता कर्म हो गया इसलिए ईश्वर ईश्वर धार्मिक श्रुति में जाएंगे ईश्वर बातचीत शब्द है कर्म के लिए कहा तो है कर्मान कर्म ही फलदाता होने से राजा ही ईश्वर तुल्य ईश्वर राजा ईश्वर तुल्य ईश्वर तुल जैसे राजा ही ईश्वर है लोक में ठीक है ईश्वर के कूट ईश्वर के समान हो गया कौन कर्म इसलिए स्तुति परम की स्थिति पर एक जितने ईश्वर पर बात है स्तृति होने स्मृति होने सारे के सारे जहां जहां आए वो कर्म की स्थिति पर बात है कर्म को ईश्वर बोल दिया क्यों इतना बड़ा बड़ा फल दे सकता है कर्म इसलिए उसको ईश्वर सद कह दिया जैसे राजा खुश हो जाए तो गांव के गांव दे सकता है इसलिए उसको ईश्वर बोलते हैं लोग में इसी प्रकार को कोई ईश्वर का ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है ये निर्णय को बताता है तो भास्कर न तो ईश्वर परामर्षे मां अब सिद्धांत बोलते हैं ये बात नहीं हो सकते कृष्ण न्याय आते सिद्धांत का जो देखा हुआ युक्ति है न्याय है उसको ना ठीक नहीं होता दुष्ट न्याय क्या है टीका वो देखिए ठीका था मन टेकने के बाद नीचे से टिकली में अच्छा न तो मामे तो दृष्टि मां अपने बाहर डाल करी सिद्धांत बोलते हैं भाई अपूर्व के माध्यम से श्रुति का निर्वाह कल्पना नहीं होगी स्वर्ग का यह देता दे था अपूर्व छोड़ करके स्वर्ग देता है ये ये कल्पना नहीं करनी चाहिए यह सिद्धांत का वाक्य है ना अपूर्व द्वारा श्रुति निर्वाह कल्पनीय अपूर्व द्वारा श्रुति निर्वाह न या अपूर्व के माध्यम से श्रुति को निर्वाह करना श्रुति को संगति लगाना ये नहीं है क्यों यद्यवहिकम फल हूँ सिद्धांत का द्व्यवहिक फल है कालांतर में होने वाला फल कर्बा का फल अभी भाष्य में विचार करेंगे दो प्रकार होगा एक अना फल और एक व्यवहित फल होगा एक कालांतरित फल मिलेगा एक साथ साथ फल मिलेगा जैसे भोजन करते हैं साथ साथ फल मिल जाता है और खेती किसान करते हैं तो दो महीना चार महीना छह महीना एक बार फल मिलेगा कालांतरित फल है वैसे स्वर्ग भी फल वाला है साथ फल वाला नहीं है यह जो व्यवहित फल है काला काल का व्यवधान होगा जाना अभी समय अभी खेती करेंगे तो आराम कर मिलेगा समय का व्यवधान है वह यद्यवहित फलम दुर्व्यवधान युक्त फल है तब कर्म वो कर्म फलम कर्मा दुर्व्यवधान युक्त कर्म है तब चैतन्य प्रयुत्तम फलम वो फल चैतन्य के द्वारा होने वाला है ड्रभ फल वाला जो कर्म होगा वो कर्म फल चैतन्य से प्रेरणा होकर के वो हो। ये व्याप्ति बनेगी ये यदि दृष्टाया आया व्याप्ते रहने प्रसन्न अगर नहीं मानेंगे ईश्वर को तो ये देखा हुआ जो व्याप्ति है इसको हम होगी क्या फल है जो वैवाहिक फल देने वाला कर्म होगा वो ईश्वर के द्वारा फल देने वाला होता है ये व्याप्ति का हानि होगी व्यापति की हानि होगी अतः श्रोत साधन को सिद्धि अवधार दिया श्रोत साधन तुमने जो बोला था क्या बोला था या अन्यथा सिद्ध हो जाए किसके माध्यम से ईश्वर से सिद्ध हो जाएगी तो अन्यथा से तो होने पर नहीं मानी जाएगी उसके सिद्ध नहीं होगा क्योंकि अन्य कोई सारंभ हो वही हो तब अर्थापत्ति माना जाएगा उसको अर्थ की आपत्ति है ना यहां ना स्वर्ग से आपत्ति है होना था क्योंकि याद के बिना भी स्वर्ग में कहा है ईश्वर्ग द्वारा मिल जाता व्यवहित फल जो होता है वो वो व्यवहित फल वाला कर्म चेतन के बिना फल नहीं दे सकता ये ये सिद्ध हो जाएगा इसलिए अनुदान इस करते हैं ईश्वर फलदाता कल्पना ये कहते हैं ईश्वर को फलदाता रूप से कल्पना करनी चाहिए तो व्यवहित फल यज्वार आज कर रहा है यज्ञाधी और फल कब मिलेगा पता नहीं हो सकता है इस जन्म के बाद तुरंत मिले अथवा दस जन्मों के बाद मिले कोई पता भी नहीं माने जब शरीर छोड़ता है तो सारा कर्म एक बार संग होगा ये इस जन्म के कर्म और पूर्व संचित कर्म कट्ठे होंगे उनमें से बलवान कौन होगा उसका फल देना है आगे यह नहीं कि इसी जन्म का कर्म पुरंत दूसरे काल में फल दे ऐसा दुनिया नहीं है तो इसलिए फलदाता ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए कहा ना न दृष्ट्या तो दृष्ट न्याय यही है जो दवहित फल वाला कर्म होता है वो चेतन के बिना फल नहीं दे सकता यही है चाहते हैं उसके भाषण में विस्तार से समझाएंगे एक सेवक है सेवा करेगा तो सेवा का फल कौन देगा चेतन दे देता है ना कि कर्म बने देगा फल चेतन को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा काम किया है इसको ये देना चाहिए तो चेतन क्षेत्र व्यक्ति उसको फल देता है वैसे यहां भी दवही फल है स्वर्गा भी इसलिए चेतन को मानना जरूरी है ये बोलना चाह रहे संग्रहवाक्य विरोधी संग्रहवाक्य जो नृष्ट न्याय उत्पत्ति है एक आता उसी के व्याख्या करते हैं क्रिया ही दिविधा माने कर क्रिया माने कर। कर्म दो प्रकार की क्रिया है कर्म दो प्रकार के दृष्टफला अदृष्टफला एक तो दृष्टफल है तो और एक अदृष्टफल वाली क्रिया दृष्टम फलम यहा क्रिया या दृष्टफला बहुमी समाज जिसमें फल दृष्ट है इसी क्रिया को दृष्टफला का लगा है और एक अदृष्ट फल वाली क्रिया है दृष्टफला भी विविधा अदृष्टफला अग्ण। विविधा दृष्टफला भी विविधा अनंतरफला आरम दृष्टफल वाले कर्म भी दो प्रकार के हैं एक तो अभी अभी साथ साथ फल देने वाला एक कालांतर में फल देने वाला दृष्टफल है खेती करेंगे तो दृष्टफल होगा दो महीने चार महीने के बाद खेती हमारे घर में आना है दृष्टफल है किन्तु अभी नहीं अनंतर फल नहीं कालांतर में फल है धृष्टफल आदि दिविधा अनंत भरा और आगा में है एक तो अनंतर फल जैसे भोजन आदि करते हैं साथ साथ फल मिलता है और ये गए खेती आदि करते हैं तो दृष्ट दृष्टफल है वो भी किंतु समय कालांतर में फल मिलता है अनंतर भरा गिभूमि लक्षण जैसे अनंतर फल चलते हैं तो ग्रह प्राप्त तुरंत हो जाता है और खाते हैं साथ साथ तृप्ति होती रहती है चाहे भोजन हो चाहे दमन हो इत्यादि लक्षण दृष्टि अनंतर फल वाले सात फल देने वाले कर्म है सात साथ कारण भरा कृषि सेवा लक्षण और समय आने पर फल देने वाले कर्म है जैसे कृषि है अथवा सेवादी है किसी व्यक्ति के कि कोई सेवक सेवा करता है तो एक महीना के बाद ही तो उसको कुछ देगा उसको जो भी महीने के बाद देगा और कृषि भी दो चार महीने के बाद खेती फल मिलना है कृषि हो सेवादी सुरुद्योग करता है कालांतर फल क्रिया कालांतर फल देने वाले हैं तत्र अन फला फलापवर्गिनी है अनंतर फल वाली जो होती फल के साथ साथ नष्ट हो जाती फला पवर्गिनी है वह फल के साथ साथ समाप्त हो जाती है। जैसे तृप्ति होती गई वैसे भोजन वापसी समाप्त हो जाती तथा अनंतर फला जो साक्षात फल देने वाली है वह क्रिया फलापवर्गी फल के साथ साथ नाश होने वाली है जैसे फल वैसे क्रिया भी समाप्त हो गई और कालांतर आपको कालांतर फल वाली क्या है उत्पन्न हो जाता है नष्ट हो जाती है क्रिया, तो फल काल, कालांतर मिलेगा, और जो नष्ट हो गया कर्म कालांतर में फल मिलना है तो बीच में कौन रहेगा वहां विचारे विषय होगा कर्म तो उत्पन्न हो गया नष्ट भी हो गया किसान खेती जोत करके खेत जोत करके घर में आ गया वो कर्म समाप्त हो गया है और फल मिलेगा दो चार महीने के बाद में वो फल देने वाला कौन होगा कर्म नष्ट हो चुका है कौन फल देगा वहां तो एक वही भागना पड़ेगा फलता का यही कारण बात है कारण पर भरापू पर नहीं है आपका से भी आपकी अधीन भी कृषि आदि फल कहते हैं कृषि का फलता अपनी सेवा आपकी अपने अपने अपने अधिन है और अपने अधीन होता है कृषि का फल मान जो करता किसान होगा उसी को फल मिलना है आगे जाकर के चेतन को मिलेगा फल इसी प्रकार सेवा का फल किस मतलब सेव्य का अधिन होगा जिसने सेवा ली है वो उसको सेवक को कुछ देगा उसका अधिन होगा कि सेवा फल ये तो न तो उभर न्याय व्यतिर तेरा स्वतंत्रम कर्म तथो फल ये दो युक्ति है इसको छोड़ करके अन्य कोई स्वतंत्र कर्म फल देने ये शब्द का ये कहा जाते हैं संभव हो गया है यह प्रत्युत्म स्थाप्या माधा चक्षुस्वान सर नकोक्ष ब्रह्म कर सदात्मे धर्मस्ते महिषंत मत ओं शाम